से देखिए श्लोक चल रहा है ध्यान देखेंगे असोच्यान अन्न शोच असोचयान अन्न सोच प्रज्ञावादान चाक से तव असोच्यान अन्वोच तू असोचनी मनुष्य तू अशोचनीय भीष्मण के प्रति शोक करता है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 कि आत्मानित तो कोई मार नहीं सकता है पहले शरीर को लेकर समाधान दिया दोनों ही ठीक है तो न सोचया सोच्या ये प्रतिमा गोपनात था अब द्वितीय में तान तान से लेना लेनाशोच्यांत तो अन्य सोचा करते है अनुसोचित वन असी ठीक है क्योंकि उनके विषय उनके विषय में या अशोचनीय महापुरुषों के विषय में अशोचनीय लोगों के विषय में शोक कर रहा है किस प्रकार शोक कर रहा है ते मन निमित्तम मेरे मेरे कारण मारे जाएंगे। वे मारे, वे मेरे कारण मारे मारे मारे जाएंगे, जाएंगे, बिना बिना बिना, भूता, सर से उनके बिना मैं राज्य सुखादी से क्या करूंगा राज्युखादी ना सुनकर मतलब इस प्रकार इस प्रकार क्या कर रहा है, कर रहा है।, है। शोक कर रहा है प्रथम पंक्ति लग जाएगी कि तू अशोचनीय भीष्मि के प्रति शोक कर रहा है ठीक जो शोक करने योग्य नहीं है उनके विषय में शोक कर रहा है के विषय में शोक कर रहा है लगाइए और यहाँ भी एक वचन है क्रिया तो तुम लिखा भाष्यकार ने तुम प्रज्ञावादान करके किया है प्रज्ञावताम वादान प्रज्ञावताम यहाँ प्रज्ञा शब्द प्रज्ञावान प्रज्ञा का बोधक है ऐसा अब इस प्रज्ञा शब्द से स्वार्थ में अस्पृत्यय करके ऐसा हो जाएगा प्रज्ञा कर, कर प्रज्ञा वाला हो जाएगा नहीं स्वार्थ में ऐसी नहीं मतवर्थी अस्पृत्य करेंगे प्रज्ञा शब्द से मतवर अस्पृत्य करेंगे तो प्रज्ञा का क्या अर्थ होगा प्रज्ञावान ऐसा तो देखेंगे तो प्रज्ञा वादान का किया है भाष्यकार ने प्रज्ञावताम वादान और प्रज्ञावताम का क्या अर्थ है तुझी व्या का और क्या वचानी क्या भाषा से और तू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 बेसु हो जाए अपने होश में न रहे तो उसे क्या कहते हैं उन्मत्त उन्मत्त तू कहतेम से पांडित मूर्खता और पांडित्य को मूर्खता और पांडित्य इन विरुद्ध धर्मो को अपने में दिखाता है मूर्खता और पांडित्य इन विरुद्ध धर्मो को अपने में दिखाता है लगाएंगे सुनती उनमत्ता युवत्ता यु तद तथ से क्या लेना है मौध्यम से अपित्यम तक से क्या लेना है हाँ और फिर विरुद्धम विरुद्ध एतद से लेना है ये ये धर्म कि विरुद्ध इन धर्मों को विरुद्ध इन धर्मों को अपने में दिखाता है लगाइए कि ऐसा कि उन्मत्त की तरह उनमत्ता मौध्यम से अपित्यम की उन्मत्त की तरह मूर्खता और पांडित्य एतत इन दुरुद्ध धर्मों को अपने में दिखाते हो विध धर्मों को अपने में दिखाते हो ऐसा अभिप्राय है विप्राय ये भगवान तो, का अब अभिप्राय बताने वाले कौन है भाष्यकारष का ऐसे हैं कि ये अभिप्राय है किसका अभिप्राय है ये बताए ना कि शोक करना शोक करने से क्या दिखा रहा है वो मूर्खता की अपना पांडित थे सोक करने से मूर्खता दिखा रहा है और विद्वानों की बात करता है तो इससे क्या दिखा रहा है अपने पंडित दिखा रहा है लगाइए अच्छा अब ध्यान देना तो उनम जैसा कहा है ना तो ये देखना यस्मात यशमात् क्योंकि श्लोक देखेंगे गता सुन क्या सुन चता क्या न अनुसोचंती पंडिता हा। पंडिता गतासुन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 असभा प्राण ये शाम मतलब जिनके प्राण निकल गए हैं उनको क्या चाहे पर गता द्वितिया भू विधानते है और जिनके प्राण नहीं निकले उन्हें क्या कहा है अगत सुन की जिनकी पंडिता गा अगत सुन न सोचनती न अनुसोचनती पंडित गण जिनके प्राण निकल गए हैं उनके विषय में तथा जिनके प्राण नहीं निकले हैं उनके भी विषय में शोक नहीं करते हैं जिनके प्राण निकल गए हैं मतलब मृत पुरुष और जिनके प्राण नहीं निकले हैं अर्थात जीवित पुरुष yeah. ऐसा हो जाएगा कि पंडित गण जीवित पुरुष तथा गण मृत पुरुष तथा जीवित पुरुषों के विषय में शोक नहीं करते हैं ना तो कोई मर गया उसके विषय में भी कोई शोक नहीं करेंगे और कोई जीवित है उसके विषय में भी कोई शोक नहीं right. करेंगे तो जिनके प्राण निकल गए हैं वो कैसा पुरुष हुआ मृत मृतक हुआ ना और जिसके प्राण नहीं निकले हैं वो जीवित की पंडित गण मृतक पुरुष तथा जीवित पुरुषों के विषय में शोक नहीं करते हैं ये मतलब हुआ शोक करने की कोई बात ही नहीं है शोक करने से किसी समस्या का हल नहीं होना है मरे हुए वापस तो नहीं आ जाएंगे शोक करने से तो क्यों का शोक करना यदि तो वापस आ जाए तो करना चाहिए अब देखना ये गता लग... लगा आपका यस्मात कर क्योंकि गता सुन कर गत प्राणाय द्वितिया बहु उचनाथ है तो मतलब जिनके प्राण निकल गए हैं मृतक गता सुन अर्थ है गत प्राण ग्राणाय है मृतान अगता के अगत जिनके प्राण नहीं निकले अर्थात जीवता द्वितिया बहु उचना मृतान जीवता चाह न अनुशोचनती पंडिता आत्मज्ञा क्योंकि पंडिता का क्या अर्थ ज्ञान उन्होंने आत्मज्ञानी आत्म क्योंकि आत्मज्ञानी महापुरुष से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 अस्थ हाँ पंडिता इतचित सूत्र क्या है सूत्र बोलना हाँ तो तारिकादिव्या तो वहाँ पर दीक्षा संजाता अस्थिति दीक्षिता दीक्षा जिसकी हो गई उसे क्या देंगे दीक्षित तो पंडा संजाता अस्थिति पंडिता तो संजाता अस्थ्य इस अर्थ में प्रत्यय होता है प्राणीन व्याकरण के अनुसार भाष्यकार ने तात्पर्य वही लिख दिया है तात्पर्य वही लिखा है विग्रह तो नहीं है पर तात्पर्य वही है कि पंडा शांत पंडिता है, पंडा जिनकी है उन्हें क्या कहेंगे पंडित पंडा कार्थ यहाँ पर क्या है आत्मसया बुद्धि कॉमडी पढ़ाते समय क्या बताया जाता है सर सद विवेक नी बुद्धि पंडा वहाँ पर आया है ना सर का विवेक करने वाली बुद्धि को पंडा कहेंगे और पंडा जिसके पास है उसे क्या कहेंगे पंडित अध्यात्म का प्रसंग है इसलिए यहाँ पर बुद्धि से लिया आत्मवि बुद्धि है आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि जिन वहा पुरुषों के हैं उनको क्या कहते हैं पंडित कहते हैं ही का पलियन करना ही कर सही क्योंकि क्योंकि पंडा अर्थात आत्मविश्यक बुद्धि जिनके है उन्हें क्या कहते हैं पंडित तो आत्मविश्यक बुद्धि जिनके पास है वे शोक कर सकते हैं शोक नहीं कर सकते आत्मविश्यक बुद्धि जिसके पास है अच्छा तो तो जिनका बुद्धि का विषय आत्मा है वो शोक नहीं करेंगे क्षणभंग पदार्थ जिनके बुद्धि के विषय हैं वे शोक करते हैं तो पांडित्य निर्विध यहण है की पांडित्य पांडित्य को प्राप्त करके पांडित्य को प्राप्त करके पांडित्य को, को प्राप्त करके मतलब आत्मविश्यक बुद्धि को प्राप्त करके आत्मविश्यक बुद्धि का अर्थ आत्मबुद्धि या आत्मज्ञान बुद्धि का क्या है ज्ञान आत्मविषय ज्ञान है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करके इक्कीस रुपये या तो ऐसा करना ही पहले मत करिए ऐसा लगाना पंडा अर्थात आत्मविस्क बुद्धि जिनके है वे पंडित कहे जाते हैं क्योंकि पांडित्यम निर्विद्ध ये है। नहीं ठीक है ये एक तो तो हो गई ना ही पहले ही करना ठीक है क्योंकि पंडा अर्थात आत्मविस्क बुद्धि जिनके है वे पंडित कहलाते हैं पहले और पांडित्यम निर्विध ऐसी होनी थी ऐसी श्रुति हाँ तो पंडित का क्या अर्थ है यहाँ पर से बुद्धि या आत्मज्ञान श्लोक का अर्थ हो जाएगा परमार्थता तू नित्यान असोच्न अनुसोचित अतोमूढ़ा असी अभिप्राय कि परमार्थता नित्य मतलब परमार्थ दृष्टि से नित्य परमार्थ दृष्टि का अर्थ है वास्तविक दृष्टि परमार्थ दृष्टि का क्या अर्थ है मतलब परमार्थता नित्य या वस्तुता नित्य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 लोगों और अच्छा जबकि गांव वालों को बहुत ज्यादा दुख था कि एक ही संतान है वो मर गई और, और जब उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं ना तो सब गांव वाले उनको ले करके गए और उस समय उन्होंने क्या की आप खूब अच्छे अच्छे वस्त्र पहने कौन जिस मतलब के किसान है खूब अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और वो इसको बजाते हुए कीर्तन करते करताल कहते हैं तो करताल बजाते हुए नाचते हुए चले वो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 ऐसा ऐसा कोई दुर्लभ होता है नहीं ऐसा कहाँ हो पाता है तो ये चलिए न करना आगे देखेंगे कुताते असोच् ते कुता असोचया कुता करते करना करनाते किस कारण से वे असोचनी है किस कारण से वे असोचनी है यथा करते क्योंकि लिखते हैं क्योंकि नहीं नहीं एक मिनट क्योंकि नहीं करना कुत्ता क्या है अकस्मात करनाते किस कारण से अशोचनीय है या किस कारण से वे शोक करने योग्य नहीं है ठीक है क्योंकि नित्य है हो जाएगा क्योंकि अच्छा ये नित्य है इसलिए कथम मतलब कैसे नित्य कैसे है नित्य कथम तो न देखेंगे यहाँ पर पदच्छेद न तू एव अहम तू एव अहम और उधर न इमे न इमे क्या एव क्या एव ऐसा पदच्छेद अन्वे देखेंगे न तू एव? तो। एव है ना न तू के बाद में एवम का अध्ययन करेंगे न तो ऐसा एवं का क्या होता है ऐसा और एवं का क्या होता है ही ना तू mm -hmm. एवं ना तू के बाद किसका करेंगे एवं का एवं का तो ऐसा ना तो ऐसा ही है जैसा? जैसा। जैसा ना तो ऐसा ही है कैसा जा तू अहम ना असम जा तू कर कदाचित जा तू अहम न असम की कभी मैं नहीं था कभी मैं ना तो ऐसा ही है कि कभी मैं नहीं था कभी मैं नहीं था ऐसा हो सकता है क्या हमेशा रहती आत्मा तो मैं नहीं था ऐसा नहीं हो सकता है मतलब इस दे प्राप्ति के पहले थे कि नहीं थे तो वही बात बताई जा रही है अभी प्रेस में आया ना तू एव न तो ऐसा ही है कि की जातु कर आसम मैं नहीं था भाष्य के सारे लगाएंगे ना तू एव ना तो ऐसा ही है एवं का ध्यान कर लेना जातु कराचित अहम न आसम ना तू ऐसा ही है की कभी मैं नहीं था किंतु आसम व, किंतु था ही किन्तु हाँ पहले भी हम थे अभी भी हैं आगे भी रहेंगे अतिथि देह की उत्पत्ति और विनाश से होते समय या अतिथि दे की उत्पत्ति और विनाश के समय अतिथि देह की उत्पत्ति और विनाश के समय मैं नित्य ही था अहम नित्य वो असम नित्य ही था ठीक है या नि, मैं नित्य ही था या मैं सदा ही था जब पूर्व की देह का विनाश हुआ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 आगे। आगे। आगे। हाँ और उत्तम पुरुष से एक दचन का है असूवी तो कार का रूप है अब देखना कहाँ तक से श्लोक लगा ना तू एव अहम जा तू नासम यहाँ तक हुआ कि तो भी नव का संबंध यहाँ भी है ना तो ऐसा ही है कि त्वम ना कि तू नहीं था तू नहीं था ये भगवान बोल पहले अपने को बोले और फिर किसको बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम ना तू नहीं था लगाइए तथा न आसी अच्छा एक मिनट लगाना तथा न ना त्व नसी तथा का तो उसी प्रकार त्व ना आसी तू नहीं था अभी पहले वाले नए काबंध में करेंगे तुम ना आसी तू नहीं था फिर ना है ना ऐसा नहीं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 लग जाएगा ना। ना ना तू नहीं था ऐसा नहीं किन्तु आसी होना क्रिया का अध्याय करके भाष्यकार ने लिखा आसी ही मध्यम पुरुष एक वचन का लग जाएगा और फिर क्या है श्लोक में न इमे जनादिपा इमे जनादिपाह न और यहाँ भी आर्मी वाले ना का संबंध है की ना तो ऐसा ही है कि ये राजागण नहीं थे जना नाम अधिपा जना नाम अधिप जनों के अधिप मतलब राजा अधिक कर होता है अधिपति तथा न इमे जनाधिपाह न असन कि ये ये जनाधिप नहीं थे लगाना इमे जनाधिपा न ना है ना शुरू में और न तो ऐसा है न तो कैसा कि इमे जनाधिपाह न असन ये राजा नहीं थे न तो ऐसा है कि ये राजागण नहीं थे किन्तु आसन यो किन्तु थे ही किंतु थे ही या अवश्य थे ऐसा कर लेना लगा, अब श्लोक तो देखना ना चा एव ना चा, एवा। और चा ना एव और ये ऊपर लगाना, चा मतलब और ना एव कर थे न तो ऐसा ही है ना तो भी का करना, क्या मतलब और ना एव कर थे ना तो ऐसा ही है कैसा अतः परम वर्वे न भविष्यामा अटरम वर्वे न भविष्यामा अटरम कर थे इसके बाद किसके बाद इस देश त्याग के बाद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 ऐसा है मतलब तथा नचा एवं ना, ना भविष्या पंक्ति लगाना ना चा एव ना भविष्याम यह श्लोक को लिखा है ना भाष्यकार ने श्लोक का है है तथा उसी प्रकार है। ना अच्छा किन्तु भविष्यमह एव किंतु भविष्याम ये यह भाष्यकार के अपने शब्द हैं अच्छा सर्वे व्यम श्लोक के अक्षरों को इन्होंने किया है पतले अक्षरों में किया है मोटा पतला है अलग अलग टाइप की हाँ हाँ अतः अतः अथ किया है असमात दे असमात का क्या अर्थ है अस्मात्थिनाशात असमात का क्या अर्थ है अस्मात्नाशात और परम श्लोक में आया है परम का अर्थ है उत्तर काली अति परम का क्या अर्थ है अब लगाइए नो कर्थ है और ना तो ऐसा ही है कि अतः परम अतः परम का क्या अर्थ है की देविनाश के उत्तर काल में भी या देविनाश के बाद में भी देव के उत्तर काल में भी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 कि दे भेद की अनुवृत्ति से या दे के विचार से बहुवचन आया है श्लोक में दे भेद के विचार से बहुवचन आया है आत्मभेदाभिप्रायण न आत्मा के भेद के अभिप्राय से न कर वचन ना मतलब दे भेद के अनुवृत्त्या कर लेना अभिप्रायण देख के अभिप्राय से बहुवचन है आत्मभेदाभिप्रायण न आत्मभेद के अभिप्राय से भूवचन नहीं है भाष्यकार को आत्मा एक मान्य है इसलिए कहते हैं वो वचन वे वेद के अभिप्राय से है आत्मवेद के अभिप्राय से नहीं है सत्र कथमित आत्मा आत्मा कथम नित्य आत्मा किसके समान नित्य है आत्मा हाँ या किसके समान आत्मा नित्य है मतलब ऐसी कोई दृष्टांत की जिज्ञासा हो रही है आत्मा किसके समान आत्मा नित्य है आत्मा कथम ही आत्मा किसके समान नित्य है इस विषय में दृष्टान्त को कहते हैं इस विषय में तत्प्रकार तो वैसा होने पर तत्प्रकार क्या वैसा होने पर जैसा भगवान ने कहा है ना कि वैसा होने पर भी आत्मा किसके समान नित्य है इस विषय में दृष्टान्त को कहते हैं पढ़िएम यौवनम जरा तथा देना अस्मिन यथा देहे कौमारमुनम जरा तथा देहांत प्राप्ति ही देहांत प्राप्ति ही न तुहती लगाइए अब चलो भाष्य के सारे कुछ शब्दों को देखो फिर अनुयता दे, देहिना आया है ना तो यहाँ पर देही शब्द से ष्ठी क्या बनेगा देना देहिना, देही, देहिनो, देहिना। देही कैसे बना तो बताते हैं देहा अस् अ देही तदस्या अस्थि तस्वीन इस शुद्ध से प्रत्यय करके क्या बनेगा देही देह शब्द से क्या बनेगा देही देही देना रूप से लेंगे अच्छा तस्य और तस्य मतलब में फिर क्या हो जाएगा देही ना तस्य से क्या लेंगे देहिना तो देना लिखा है श्लोक में और दहीना अर्थ देव आत्मना दहीना का क्या अर्थ है देव आत्मा ना मतलब देव वाला आत्मा या देधारी आत्मा दे धारी आत्मा देहना अर्थ है देव बद आत्मा मतलब देधारी आत्मा और श्लोक में दहिना के बाद अस्मिन आया है ना अस्मिन का अर्थ है वर्तमान अस्मिन का क्या अर्थ है वर्तमान अब श्लोक लगाना देहिना का क्या अर्थ हुआ दे आत्मा की अश्विन देहे देरी आत्मा की इस देह देधारी आत्मा, yes, दे yes, yeah. देधारी आत्मा की इस देह में जिस प्रकार यथा है ना आत्मा की इस दे और जरा जरावस्था होती है कुमार यौवन और जरा जरावस्था हाँ देरी आत्मा की वर्तमान देह में अश्विन वर्तमान ये किया ना भाषककार ने देधारी आत्मा की वर्तमान देह में जिस प्रकार कुमार यौवन और जरा अवस्था होती है अवस्थाएं किसमें होती है देह दे में और देह किसकी किस दे आत्मा, तो। दे आत्मा की किसकी दे आत्मा की देह में जैसे, दे जैसे कुमार यौवन और जरा अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं किसमें होती हैं? देह में अवस्थाएं की आत्मा में नहीं होती हैं? आत्मा तो यह जैसा ही बना रहता है अवस्थाएं किसकी है ये देह की है शरीर की है शरीर को भी बच्चा पैदा होता इतना छोटा होता है बड़ा बड़ा होते होते बड़ा हो जाता है तो सब अवस्थाएं होती रहती हैं दे की और दे ही क्या है कि मर जाता है और दे को ही जलाकर रख कर देते हैं सब देख का ही काम हो रहा है अच्छा अब ध्यान देंगे यथाकर्थ एन प्रकार कौमारम अर्थ है कुमार भावा मतलब कुमारक तो और कुमार का कुमार भाव का अर्थ भाष्यकार ने बाल्यावस्था किया है तो प्रसंगानुसार लाक्षणिक कर दिया है कि यौवान जरा आ गई हालांकि यौवन से कुछ पूर्वी अवस्था को कुमार अवस्था कहते हैं एक कुमार अवस्था करते तो अर्थ बाल्यावस्था नहीं है लेकिन प्रसंगानुसार ऐसा क्रिया गया है प्रसंग के अनुसार करना उचित है ये लाक्षणिक प्रयोग है ये तो बाल्यावस्था के बाद कुमार अवस्था आती है पर प्रसंगानुसार करना उचित है कि यौवानो जरा के साथ आया है तो यही ठीक है बाल्यावस्था और यौनम का अर्थ है यूनो भव यौवन शब्द है ना हाँ बनेगा ना तो यहाँ पर ये क्या होगा यूना भावा युवन सबसे भाव में प्रत्येक अण करेंगे तो क्या बन जाएगा यौवन मतलब उसका क्या अर्थ है युवक का भाव या युवक की अवस्था युवक भाव का कर अवस्था है कुमारम तो करते कुमार भाव मतलब कुमार की अवस्था भाव करते अवस्था कुमार की अवस्था कुमार युवक की अवस्था यौवन युवम से लिया उन्होंने मध्यमावस्था यौवन से क्या लिया है इसको गधा लोग कहते हैं गधा जी स्थिति रहती है विवेकहीन रहता है जरा क्या हो गया, गया। और हो व्यय हानि जरा है हाँ व्ययोनी मतलब आयु क्षीण होने वाली अवस्था जरा कर्थ है व्ययोहानी और व्यवहानि का अर्थ है जीर्णावस्था वयोहानी का अर्थ वयो है ये तीनों परस्पर में ये इति करिए परस्पर में विलक्षण तीन अवस्थाएं हैं अन्योन विलक्षण तीसरा अवस्था एक अन्योन विलक्षण है तीसरा अवस्था ये परस्पर में विलक्षण तीन अवस्थाएं हैं परस्पर में विलक्षण कितनी अवस्थाएं हैं तीन, तीन अवस्थाएं हैं ये ये बेमे अवस्थाएं होती है, रहती हैं अब देखना यदि कोई व्यक्ति बाल्यावस्था में है और फिर किसमें चला गया वो युवावस्था में तो बाल्यावस्था से जब युवावस्था में जाता है तो बाल्यावस्था रहती है नहीं। तो बाल्यावस्था का ना होने पर आत्मा का नाश होता है क्या होता है क्या नहीं होता है वही बताते हैं यथसा निर्धारण है ना सूत्र निर्धारण में निर्धारण अर्थ में सष्टी भी है ताशाम कर्थ उन तीनों अवस्थाओं में प्रथम अवस्था ना से नाशा की प्रथम अवस्था का ना सोने पर नानासा कर आत्मना नाना सा आत्मना का अध्ययन करेंगे आत्मा का नाश नहीं होता है उन तीनों अवस्थाओं में प्रथम अवस्था का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं।, नहीं होता है अब न उपजनम आत्मना की द्वितीय अवस्था की उत्पत्ति होने पर द्वितीय अवस्था कौन युवा अवस्था कि यौवन अवस्था की उत्पत्ति होने पर आत्मना उपजनम आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है आत्मा तो वही बने रहेगी तीनों अवस्थाओं में ना हाँ अवस्थाओं मतलब क्या होगा पूर्व अवस्था का नाश होता है उत्तर अवस्था की उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति विनाश किसकी है ये दे की अवस्थाओं के उत्पत्ति विनाश है देखी आत्मा की है क्या नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। अब देखना सभी तो क्या होता है तभी किम तो क्या होता है अविक्रिय आत्मा ना आत्मा लिखा है ना आगे की अविक्रीय आत्मा को ही द्वितीय और तृतीय अवस्था की प्राप्ति होती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 हाँ आत्मा का ना तो कोई ए, वो आत्मा न तो बालक होती है ना ही युवा होती है और न ही वृद्ध होती है वो तो एक जैसे ही है अब देखना श्लोक तथा देह प्राप्ति उसी प्रकार से अन्य देह दे की प्राप्ति होती है अन्य देह की प्राप्ति कब होती है मरने पर जैसे देह में बाल्यावस्था यमुनावस्था और जरावस्थाएं आती है तो उसी प्रकार क्या होता है अन्य देह की प्राप्ति होती है तथा देह प्राप्ति देहांतर कर से अन्य दे उसी प्रकार अन्य दे की प्राप्ति होती है तरह से उस विषय में धीरह कि बुद्धिमान वो नहीं करता है उस विषय में बुद्धिमान वो नहीं करता है अब ध्यान देना कोई ऐसा सोचता है कि कल तक मैं युवा था आवाज में बुढा हो गया कोई ऐसा रोता है कोई शोक ऐसा करता है क्या कल तक तो मैं युवा था आज में बुढ़ा हो गया ऐसा कोई शोक नहीं करता है ऐसा भी नहीं होता है की कल तक में बालक था आज में क्या हो गया हो गया कोई शोक करता है क्या जैसे ये शोक करने की बातें नहीं है वैसे ही देहांतर की प्राप्ति होना है करके ना वैसे ही मरने में या देहांतर को प्राप्त करने में भी कोई शोक है? नहीं करना चाहिए शोक क्या करना है जैसे ये, ये देह का धर्म है ना इसमें तीन अवस्थाएं आती रहती हैं वैसे क्या है कि आत्मा भी क्या करती है नए शरीर को पकड़ लेती है जब सो ये एक शरीर काम करने में साथ अच्छा नहीं देता है तो दूसरा तो शरीर तो पकड़ती है उसमें क्या है तो पाठ देखेंगे तथा तदवे वो तथा है ना श्लोक में तथा करते तदव देहा देहांतरम्म देहादेहा सभी पुस्तक में लिखा है अच्छा। अन्यो सभी में लिखा है ना अच्छा मतलब एक देह से अन्य देहादर्थ दे दे दे दे है दे एक अस्मात देहात एक देश से अन्य को क्या कहेंगे देहांत देहाद करता है एक देहात एक देश से अन्य को कहेंगे देहांत क्या लेना है देहांत देहांत प्राप्ति दे प्राप्ति सृष्टि तत्व समास है की से? सेवा ना अभिकारी आत्मा को ही देहांतर की प्राप्ति होती है ठीक है उसी प्रकार अभिकारी आत्मा को देहांतर की प्राप्ति होती है जैसे देधारी देहधारी के वर्तमान देह में कौमार यौवन और जरावस्थाएं आती हैं, वैसे ही अभिकारी आत्मा को देहांतर की प्राप्ति होती है धीर उस विषय में धीर मनुष्य शोक नहीं करता है पंती धीरा करते धीमान धीमान करते बुद्धिमान तत् एवं सती मतलब वैसा होने पर वैसा होने पर नती करते न मुद्ध मतलब मोह को प्राप्त नहीं होता है धीर पुरुष उसने मोह को प्राप्त वो भी नहीं सोचता है कि मरना जीना तो लगा ही रहेगा इसमें कोई ऐसा है बहुत लोगों को इसे चिंता न, मरने की भी चिंता नहीं करते कुछ ऐसे मस्त अच्छे लोग होते हैं उनको कोई चिंता नहीं होती है बिल्कुल अच्छी तरह रहते हैं ऐसे कोई चिंता नहीं करता है कि हम बुढ़े हो जाएंगे तो अभी इसे कोई चिंता करता है क्या है तो वैसे मरने को भी कोई चिंता नहीं करता है हम मर जाएंगे कोई चिंता नहीं करता है इसमें भी है तो भी तो भी मरने की बुढ़ा होने की चिंता नहीं करेगा कोई युवा होने की भी चिंता नहीं करेगा पर मरने की चिंता लोग करने लगते हैं पर धीर पुरुष उसमें भी चिंता नहीं करता मुह नहीं करता है लगाइए यद्य आत्मविनाश निमित्ता मोहान समोवती नित्या आत्मा इसी भी जानता यद्यपि आत्मा नित्या इसी भी जानता आत्मा नित्य है ऐसे जानने वाले को यद्यपि आत्मा नित्य इति भी जानेता शब्दों को पकड़ा यद्यपि आत्मा नित्य है ऐसा जानने वाले को आत्मा के विनाश के कारण मुँह होगा क्या नहीं क्यों क्योंकि आत्मा के विनाश तो होगा ही नहीं क्यों विनाश नहीं होगा क्योंकि आत्मा कैसा है पंक्ति लगाना आत्मा नित्याजाने का आत्मा नित्य है ऐसा जानने वाले को आत्मा के विनाश के कारण मुँह संभव नहीं है या आत्मा के विनाश को लेकर मुँह संभव नहीं है आत्मा के विनाश को लेकर मुँह किसको हो सकता है जो व्यक्ति त्मा नित्य है ऐसा नहीं ऐसा नहीं जानता है ऐसा नहीं, नहीं जानता है। जिसको है और हाँ। जो ऐसा समझ रहा है ठीक से उसको मुँ नहीं।, मुँ नहीं पंक्ति लगाएंगे यद्यपि आत्मा नित्य है ऐसा जानने वाले मनुष्य को आत्मा के विनाश के कारण मुँह सम्भव नहीं है तो तथा फिर भी। <laughs> फिर भी देखना <laughs> ये देखना ये भी ब्रह्मज्ञानी है पूरे शीतोष <laughs> सुख दुख प्राप्त निमित्त है अच्छा तथा शीतोष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्त लौकिको दृश्य फिर भी शीत तथा दुख की प्राप्ति के कारण लौकिका मुह दृश्यते लौकिक मुंह दिखाई देता है लौकिक मुंह कैसा अभी तो क्या है कि बड़ी सर्दी आ गई किसी गर्मी क्षेत्र में चले जहां तो बड़ा अच्छा रहेगा है ना गर्म देश में जाना चाहिए अच्छा रहेगा जी है फिर भी शीत और गर्मी आ जाए तो क्या सोचते हैं ठंडे क्षेत्र में चले जाए पंखा लगा लेंगे फिर भी शीत उत्तर तथा सुख दुख की प्राप्ति के कारण लौकिक मोह दिखाई देता है मतलब लोक में मोह देता है, ऐसा मोह तो होता है ना अब देखना तो मोह बताया अब शोक बताया शोक कैसे होता है सुख वियोग निमित्ता क्या दुख संयोगता है शोक सुख के वियोग के कारण क्या हो जाएगा शोक है ना सुख का वियोग होने पर क्या होता है सुख मेरा गया, सब जो है आनंद चला गया तो सुख के वियोग के कारण होता है शोक और दुख के वियोग के कारण नहीं सुख के वियोग के कारण क्या होगा और दुख के संयोग के कारण तो सुख वियोग निमित्ता चाहे दुख संयोग निमित्ता शो का सुख के वियोग के कारण और दुख के संयोग के कारण शो के होता है शो के हाँ तो अर्जुन के मन में इसी शंका हो सकती है ना हाँ एतर इस प्रकार अर्जुन अर्जुनस एतर बचनासंख्या है अर्जुन के इस वचन की शंका करके भगवान कहते हैं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 अर्जुन से आशंक एतक बचना महा की ऐसी अर्जुन की शंका को करके कौन कर रहा है शंका को भगवान से ऐसे अर्जुन की शंका को करके एत बचना हैं थोड़ा सा पढ़ना मात्रा स्पर्शा सुख दुख आगमा पायो खा रहता तो अब शीत उष्ण को लेकर शोक क्यों ना करना आत्मा नित्य है चलो मरेंगे नहीं तो शोक नहीं करेंगे मरने को लेकर शोक नहीं करेंगे तो सर्दी गर्मी को लेकर शोक मोह होता रहता है तो उसके लिए भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शा तू भाष्य के सारे पहले लगाएंगे फिर हमने बताएंगे मात्रा का अर्थ किया है भाष्यकार ने स्रोत्रालीन इंद्रियाणी मात्रा का क्या अर्थ किया है स्रोत्राधीन इंद्रियाणी कैसे ते शब्दादया मात्रा करते मात्राते इनके द्वारा शब्दादि विषयों को जाना जाता है इसलिए ये मात्राएं कहलाती है इनके द्वारा अभिशबादया मियंत इनके द्वारा शब्दादी विषयों को जाना जाता है इसलिए ये मात्राएं कहलाती हैं तो शब्दादी विषयों को किनके द्वारा जाना जाता है इसलिए इंद्रियों को क्या कहेंगे मात्रा कौनसी इंद्रिया स्रोत आदि इंद्रिया लगेगा आवि शब्दादी यंत्र इनके द्वारा शब्दादि विषयों को जाना जाता है इसलिए ये स्रोत इंद्रिया मात्रा कही जाती है लग जाएगा न? या अबी से ले लेना श्रोत्राधीन इंद्रिया इन स्रोताधि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों को जाना जाता है इसलिए ये स्रोतवादी इंद्रिया मात्र मात्रा कही जाती है लग गया और मात्रा से परसा हमें कर्मधारे समाजी तत्व समाज से मात्रा नाम से परसा मात्रा नाम स्पर्शा क्या बनेगा समाज करके मात्रा स्पर्शा स्पर्शा का अर्थ है शब्दाद भी संयोगाहपर्शा का क्या अर्थ है शब्दाद भी हाँ तो अर्थ हो जाएगा इंद्रियों का इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग शीत तथा दुख को देने वाला है हैं इंद्रियों का शब्दादी विषयों के साथ संयोग शीत उष्ण सुख तथा दुख को अच्छा सुसुख्ती में कुछ पता चलता है शीत उध दुख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 तो वहाँ सुसुप्ति में इंद्रियों का विषय के साथ संयोग नहीं होता इसलिए शीत सुख दुख कुछ नहीं होता है उनकी लगाएंगे शीत उष्ण सुख दुख दाह ते से क्या लेना है मात्रा इस पर ते से क्या लेना है मतलब इंद्रियों का शब्दादी विषयों के साथ संयोग शीत उष्ण सुख तथा दुख को देता है या देते हैं प्रेक्षण करते देते हैं तो इंद्रियों का शब्दादी विष्णों के साथ संयोग सी देते हैं अब देखना स्रोत इंद्री का शब्द के साथ संयोग होगा यदि अनुकूल शब्द है तो क्या मिलेगा है तो दुख दे दे देगा तो फिर शब्द स्पर्श से।, से, से दोनों काम हो गए शीतुष्ण का भी बोध होगा और सुख दुख का भी बोध होगा अनुकूल स्पर्श है तो सुख होगा प्रतिकूल स्पर्श है तो दुख होगा तो शीतुष्ण सुख दुख सब इंद्री से है और से जानते चक्षु चक्षु इंद्री का विषय के साथ संयोग होगा होगा नहीं नहीं, नहीं। सुख से भी होगा और रसना इंद्रिय का रस के साथ संयोग होने पर सुख और शीत रसना इंद्रिय से शीतुष्ण थोड़ा होता है वो जो त्वक इंद्री से होता है अंदर भी त्व इंद्रिय है ना रचना इंद्री से नहीं हो गया रचना इंद्री से केवल रस का ही ज्ञान होता है और घृण इंद्रिय से जब विषय का संयोग होगा तो क्या होगा गंध का जाएगा? तो इंद्रियों का विषय के साथ संयोग सुख तथा दुख को देने वाला है सुख तथा दुख को देने वाला, देने देने वाला है हाँ। इसीलिए तो सब क्या है कि इंद्रियों को विषय से हटा करके आत्मा में लगाना पड़ता है तो वही बड़ा कठिन पड़ता है और देखना नहीं तो जब तक इंद्रियों का विषय के साथ संबंध रहेगा यही सब बना ही रहेगा क्लेसी है अब देखना सीतम सुखम और दुखम कभी होता है अभी कैसा है से तो में हाँ शीतम कदाचित सुखम शीत कभी सुखरूप होता है कब होगा सुखरूप गर्मी में और कदाचित दुखम यहाँ कदाचित से यहाँ किसका संबंध है शीतम का शीतम कदाचित सुखम शीतम दुखम शीत कभी सुखरूप होता है और शीत कभी होता है तथा उष्णम है नियत तो रूप है निश्चित रूप वाला तो नहीं है ना कभी शीत सुखरूप हुआ कभी दुख रूप हुआ नियत रूप वाला नहीं है ना उसी प्रकार उष्णम अपनी अनियत रूपम कि उष्ण भी अनियत रूप है अनियत रूप है मतलब कभी सुखरूप है कभी दुख रूप है अभी उष्ण कैसा है इस सुख रूप, रूप है और गर्मी के दिनों में दुख दुख रूप है। अच्छा, तो ये सब ये जो आगमा पाए वस्तु तो करना ना मोह करना ना इच्छा करना है तो सोता ही चली जाएगी सर्दी गर्मी क्या सोचना है और सुख दुख है पुना नियत रूप है और सुख दुख पुना नियत रूप है शीत उस तो अनियत रूप है और सुख दुख ऐसा है नियत रूप है इनका रूप नियत है सुख कभी भी अप्री लगेगा और दुख कभी भी फ्री लगेगा तो वही है। पुना नियत पुना सुख नियत रूप क्योंकि अब इसको कल बताएंगे ओम पूर्णा